सामान्यम आरभ होता है सामान्यम पदार्थ का जो कि द्रव्य गुण कर्म के बाद चौथा पदार्थ सामान्य प्रमेय पदार्थ का निरूपण चल रहा है अर्थ निर्पण प्रमेय पदार्थों में निरूपण चल रहा है अर्थों में यह चौथा अर्थ है अनुवृत्ति प्रत्ये हेतु तो साधन अनुवृत्ति मैंने समान आकार प्रति की अनुगत प्रती भी करते कारण जो उसके हेतु जो है उसी का नाम जाति है उसी का नाम सामान्य है अरे कहा रहती है द्रव्यादि त्रिवृत्ति जाति जो है द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहने वाली वस्तु है नित्य अनेकानुगत का अंश द्रव्यादि तीन में रहने वाली जाति वह नित्य अनेकों में अनुगत रहता है और वह एक है तिविधम वह दो प्रकार का है परम अपरंच परसामान्य और अपर सामान्य परम सत्ता बहुविशेष पर जो है सत्ता नाम से कहा जाता है सत्व नाम से भी कहते सत्ता सत्व से प्रयवाची है पर सत्ता भी कह दिया जाता है बहुविशेष क्यों उसको पर कह दिया कि बहुतों बहुत में रहता है सात्य मातृत्व सामान्य मान्यता लेकिन वह पर सत्ता सामान्य आकार माना जाता सामान्य का सामान्य रूप है वह जाति का ही सामान्य रूप है सत्ता क्योंकि अनुवृत्ति प्रत्येक मात्र के प्रतीक कारण होने से और दूसरा ऐसा नहीं है वह सामान्य में विशेष है जाति दो प्रकार की हो गए ना जाति एक सामान्य जाति है और एक विशेष जाति सामान्य जाति हो गया सत्ता और विशेष जाति है द्रिव्यवादी अपरम द्रिव्यवादी परम हो गया सत्ता अपरम द्रिव्यवादी और ये द्रिव्यवादी कैसा है वह सत्ता कैसी थी बहुविशेषवादी और द्रव्यवादी अल्प विषय उसके अपेक्षा सब विषय द्रव्य मात्र में रहेगा गुण कर्म नहीं रहेगा लेकिन सत्ता द्रव्य में भी है गुण कर्म में भी अधिक विषय होगी, यह अल्प विषय हो गया तत्व व्यावृत्ति रितुत्पाद और ये जो द्रव्यवादी है इतर व्यावृतक भी मिल जाता है व्यावृत्ति के प्रति भी कर्म भेद करने के प्रति द्रव्य को गुण से अलग कैसे करें उसके लिए द्रव्य जाति ही द्रव्य को गुण से अलग करता है वृत्ति के प्रति भेद भी तो से सामान्य सत विशेष सामान्य होता हुआ भी इसे हमें विशेष ही मानना चाहिए माने विशेष जाति एक सामान्य जाति है सतता विशेष जाति है तो जितने भी सारा विशेष हो क्योंकि एक की अपेक्षा दूसरा अल्प विषयों वाले ही होते अल्प में रहने वाला और वह अपर व्यावृत्ति भेद का कारण होने से सामान्य होते भी विशेष कहा जाता है अर्थव सामान्य विशेष करते अनुगत प्रतीति प्रती का अर्थ क्या है सामान्य इसका नाम क्यों पड़ा? यह सब समझने योग्य है सामान्य का नाम इसलिए पड़ा कि समाना नाम भाव ये सामान्य हो समान भाव समान है पदार्थ जब समान पदार्थों में समान अर्थों में सीधे सीधे कहो तो में रहने वाला वस्तु है एक धर्म है उसका नाम सामान्य समान नाम भाव इति सामान्य होता है तस्व भावस्तु तोड़ो सूत्र के अधिकार में है भाव अर्थ में ही श्रेय होता है इसे समान नाम भाव कर दिया शय का बचा सामान्यम आदि करके होकर सामान्यकार लोगों में मिल गया भाव का मतलब क्या है? सूत्र में क्या दिया था भाव का प्रकृति जन्य बोधे, प्रकारी भूतो धर्म भाव कई बार आ चुका है भूल जाते बार बार प्रकृति जन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म भाव ये वहां महाभास का पंक्ति है व्याकरण का उन्होंने भाव की व्याख्या किया था पतंजलि महर्षि मावा सिकार ने कई बार बताया हाँ, भूल जाते हैं प्रकृति जन्य प्रकृति जैसे आप प्रकृति गौण है समान समाना नाम ना भाव तक भी विक्रणा कर रहे हो प्रकृति कौन हो गया समान उससे आपने शे प्रतीय किया है ना प्रकृति हो गया समान उसके जन जो ज्ञान आपके दिमाग में बैठा क्या ये सब समान है ये सब घट घट घट घट घट घट घट सब समान पदार्थ है एक आकार वाले पदार्थ हैं ऐसे आपके दिमाग में समानता का एक ज्ञान जगह जब समान शब्द सुनता हूं समान शब्द का सुनने पर प्रकृति या समान जो भी प्रकृति होगा जिसका प्रत्यय ला रहे उसका नाम प्रकृति है और समान शब्द से आपने समाना आम से समान भाव समान आम क्षेत्र हो रहा है इसे प्रकृति या समान शब्द उससे चिन्हित जो बोध ज्ञान क्या है एक समान आकारता का बुद्धि हुई आपके अंदर ऐसी बुद्धि होने में जो प्रकारीभूत धर्म है प्रकारीभूत धर्म प्रकार पढ़ा था में क्या आया था सामान्य से भेद को विशेष हो प्रकार सभी घट में जो समान आकारता में भी भेद को पैदा करने वाला जो वस्तु है उसका नाम प्रकार है और हमेशा कोई धर्म ही होता है वो उस धर्म को बोध कराने के लिए अपने क्या किया शे प्रत्यय कर दिया कहीं प्रत्यय कर दिया कहीं तल प्रत्यय कर दिया द्रव्यत्व न सत्ता सत्ता में क्या है सबसे तल प्रत्यय हुआ सत्ता त्व तल शय एक मुख्य प्रत्यय होते हैं तो सामान्य बना हमेशा वस्तु में विद्यमान जो एक धर्म प्रकारक एकाकार प्रतीति उसका नाम अनुगत प्रति कारण ही का नाम सामान्य होता है एक धर्म का अर्थात एक धर्म ही है प्रकार जिसका एक धर्म प्रकारक एक धर्म प्रकारक एकाकार प्रतीति घटतत्व विशिट घट एक धर्म है प्रकार जिसका मान घटक रूप धर्म है प्रकार जिसका ऐसा जो एकाकार प्रती क्या है बार बार इत्या एकाकार प्रतीति होगी इसी का नाम अनुगत प्रतीति तार अनुगत प्रतीति का कारण कौन है वो जो घटक प्रकार था पहले उस घटक का नाम सामान्य इसी व्रव्यम इधम द्रव्यम इधम द्रव्यम इधम गुण यम क्रिया यम क्रिया यम क्रिया ऐसा जो होती है एक प्रकार एकाकार प्रती का नाम अनुगत प्रती है तार अनुगत प्रति के प्रति कारणभ वस्तु है उसी प्रति विद्यमान जो प्रकार है धर्म है उसी का नाम जाति है उसी का नाम सामान्य है इसे अनुगत प्रति प्रत्यय कहो अनुगत प्रती की कहो एक ही चीज है <coughs> कहा जाति नहीं मानी जाएगी यह व्यवस्था बहुत जरूरी है पहले भी कई बार बता चुका तो है श्लोक को यहां टीका में देखिए चार व्यक्तिर भेदुल्यम संक्रोथ अनवस्थिति रूप हानि संबंध जाति बाक संग्रह व्यक्ति का भेद व्यक्ति का तुल्यता संकर अनवस्था रूप हानिबंध ये छे दोष जाति कहलाने में बाधक हुआ करती है जैसे व्यक्तिर भेद आकाश है ल है दिक्क है क्या मानते हैं आप एकम आकाश को एकम का, काला को, एका का, को एका, एक होता है। जब एक है एक जाति नहीं हो सकती अनेक अनुगत कहां बनेगा भाई नित्यम एकम अनेकानुगत होना चाहिए ना जब चीज एक है अनेक है ही नहीं तो अनेक अनुगत कहां से बनेगा हमको अत जाति होती नहीं एक हो उसमें जाति नहीं होती जब ब्रह्म में ब्रह्मत्व जाती, वेदांत में भी नहीं माना जा सकता है निर्धारम है ब्रह्म इसीलिए व्यक्तिर भेद लक्षण दिया व्यक्ति रेद का लक्षण स्वासन प्रतियोगी का भेदा बाबा व्यक्तिर भेद स्वशन न आकाशत्व या आकाशत्व जाति नहीं हो सकता इन आकाशत को क्या बोलेंगे फिर अखंडोपाधि कहेंगे उपाधि दो प्रकार के सखंडोपाधि और अखंडोपाधि mm -hmm. और इसको देखें आप आकाशत्व को शायद स्खंडोपाधि में लाएंगे जिस उपाधि की व्याख्या हो सकती है वह सखंडोपाधि है, है जिस उपाधि की व्याख्या नहीं हो सकती है निर्वचन नहीं कर सकते आप उसको अखंडोपाधि कहती है और आकाशत्व की व्याख्या हो सकती है शब्दाश्रत्व आकाशोत्तम इसलिए आकाशत्व को सखंडोपाधि के रूप में ही लेंगे स्व माना उसके आश्रय में विद्यमान स्व आश्रय प्रतियोगी का भेदाभाव, भाव आकाशत्व का आश्रय प्रतियोगी है जिसका ऐसा भेद कहीं भी नहीं मिलेगा अतएव व्यक्ति भेद कहा जाता है क्योंकि आकाश में आकाश का भेद नहीं रहता है काल में काल का भेद नहीं है दिशा में दिशा का भेद नहीं होता कार्यकृत भेद भी नहीं है क्योंकि उनका कार्य ही नहीं है मैं तो औपाधिक भेद मान सकते को वास्तविक नहीं मानते ही अच्छा नहीं वो अच्छे अनेकता नहीं आएगी अनेकता नहीं आने पर अनेक जाति भी ग्रहण नहीं हो सकता परस्पर विलक्षण अनेक घटो में अहंगठ अहंगठ इस प्रकार की अनुग्र होती है क्या है? घट और कलश एक में घटत्व दूसरे को घटत कलशत्व कलशत्व रहेगा। इन और कलशत्व भी दो जाति मानी जाएगी क्या नहीं मानी जा सकती क्योंकि तो शरीर के लाघव को देखते हुए घटत्व को जाति माना जाता कलशत्व को जाति नहीं मान लाघव भी अनेक प्रकार का होता है ना गौरव लाघव शरीरकृत गौरव लाभ शरीर शरी में घ तीन अक्षर अच्छा है का ला सा चार अक्षर अच्छा है ये शरीरकृत गौरव हो गया घटत गौरव हो गया कल में लाघव हो गया घटत सर संबंधकृत गौरव लागो भी होते हैं स्वरूप गौरव लाघुव भी होता है वह बाद में जैसे आएंगे प्रसंग बताते जाएंगे स्वाभिन्न जाति समय तत्व तुल्यम तुल्यत्व का लक्ष्य बता रहे देखिए स्वाभिन्न जाति समय तुल्यतम स्व शब्द से कलशत का ग्रहण करना चाहिए उस कल से भिन्न है घटतत्व उसका सामनयत है ये मैंने जहां जहां कलशत रहेगा वहां वह भी रहेगा सबनित धर्म है ऐसे सबनित धर्मों में एक ही को मानना पड़ेगा दोनों को जाति नहीं मान सकते ऐसी स्थिति में गौरव लाघव देखी जाती है शरीर लाघो को देखते हुए घटत्व को जाति माना जाता है को नहीं माना जाएगा सांकरी दोष जैसा भूतत्व और मूर्तत्व इंद्रियत्व, शरतर दोष वाले इनको जाति नहीं माने जाते हैं यहां दृष्टान भूतत्व और मूर्तत्व को यहां जाति नहीं मान सकते मूर्तत्व कहां कहा है पृथ्वी जल तेज वायु मन में ठीक मूर्तत्व है और भूतत्व कहां है पृथ्वी जल तेज वायु आकाशे न मैंने क्या हो गया आकाश में भूतत्व भूतत्व है है है है मूर्तत्व मूर्तत्व नहीं नहीं मन में इन दोनों घुस गए पृथ्वी जल तेज वायु में मूर्तत्व भी आ गया भूतत्व भी, भी आ गया सब घुस गए उसे में ऐसे जो तो वस्तु जो होते हैं इनको जाति नहीं मानी जाते अन्यत्र अभाव होता हुआ एकत्र दोनों का समावेश हो जा मैंने आकाश में मूर्तत्व भाव मन में भूतत्व का भाव ऐसे दोनों का यहां समावेश हो गया पृथ्वी आदि में परस्पर अत्यंता भाव समाधिकरण और धर्मोर एकत्र समावेश संका परस्पर अत्यंत अभाव समाधिकरण ओर आकाश में भूतत्व का भाव है नहीं आकाश में मूर्तत्व का भाव है भूतत्व है वहां पर समानीकरण हो गया भूतत्व का समाधि समाधिकरण अभाव मूर्तत्व अभाव हो गया ठीक और मन में भूत अभाव ऐसे हो गया मूर्तत्व का समाज तो हो जाएगा भूतत्व तो मन में ऐसे अभाव सामाजिक एकत्र तो समावेश प्रति होंगी कौन भूतत्व तो मूर्तत्व का शब्द पृथ्वी आदि में इसी नाम सांकरी होना है तार सांकर दोष की वजह से इनको जो है जाति नहीं माना जाएगा और उसके बाद आता है शायकर दोष के बाद इसे शरत इंद्रत्व को भी लेना आप दोष वस्तु वस्तु परंपरा सिद्ध के वस्तुंतर की आप कल्पना कर रहे हो वह वस्तु परंपरा कल्पना वस्तु की परंपरा की कल्पना कर लिया सजातीय वस्तु की परंपरा की कल्पना करना अनंत दिन पहले प्रमाण शून्य अनंत पदार्थ परिकल्पना अनवस्था प्रमाण शून्य और नए नए पदार्थ माने जा रहे हो उसी का उसी का उसी का सजाति वस्तु की माने जा रहे हो उसी का नाम अनावस्था दोष हो जाता है जैसे सामान्य में सामान्य मानना जाति में जाति मानगी द्रवित्व में क्या है द्रव्य तत्व तो है क्या तो है क्या तो है ऐसा करोगे तो सजाति अनेक चीज मान जाओगे अनावस्था दोष हो जाती है इसे जाति में जाति नहीं मानी जाती है इस अवस्था दोष के कारण सामान्यत्व धर्म को जाति नहीं कहा जा सकता है रूपहानी रूपहानी विशेष कि जाति का काम क्या है और विशेष का काम क्या है सोचिए विशेषण पदार्थ माना ना, पदार ना वैशेषिकों ने विशेषण पदार्थ किसने माना जाता है नित्यों को दूर रखने के लिए अलग अलग रखने परमाणुओं के दूसरे से करने वाला आत्मा और आकाश आत्मा और काल दिग्ग काल दिग्ग आकाश इनकी नित्य पदार्थों को परस्पर व्यावर्तन करना के लिए विशेष राव पदार्थ माना गया और जाति भी करता क्या है एक दूसरे का व्यावर्तन ही करता है दोनों का काम एक हुआ कि नहीं हुआ इसलिए विशेष राव पदार्थ में फिर जाति मानोगे विशेषत्व मानोगे उसके स्वरूप होगी खुद ही हो व्यावर्तक है और फिर विशेषत्व मानना उसके अपने स्वरूप नाश करना हो जाएगा सामान्य रहित्व सती सामान्य भिन्न सती संवेदात्मक विशेषगत रूप, हा रूप हा से हानि ही रूप हानि ही सामान्य से रहित है और सामान्य से भिन्न विशेष कैसा है सामान्य रहित वस्तु है और सामान्य से भिन्न संवेदात्मक और संवाद समय से कहीं कहीं रहता भी नीति में रहता है ऐसे जो विशेषगत रूप से जो स्वरूप था उस स्वरूप का ही हानि हो जाने का नाम रूप है इसलिए विशेष में विशेषत्व कोई जाति नहीं मान जाएगा स्वतो व्यावर्तको विशेषाह विशेष कैसे हैं? वो स्वयं ही व्यावर्तक होते हैं जो स्वतो व्यावर्तक है उसे फिर व्यावर्तन करने के लिए कोई और चीज मानने की जरूरत नहीं होती है अवंत में आता है असंबंध संवाय, संबंध भी किस संबंध से रहता है यह कल्पना होती है द्रव्य और गुण का पीछे समवाय है पदार्थ दो पदार्थों को परस्पर जोड़ने के लिए एक संबंध आपने कल्पना करा द्रव्य एक पदार्थ था और गुण एक पदार्थ था दोनों पदार्थों के बीच में एक संबंध आपने माना संबंध कहते हो भी पृथक पदार्थ तुम्हारे मत में तो वो, वो भी गलत पदार्थ है वो किस समय से बैठेगा किस समझ बैठेगा द्रव्य में किस समझ बैठेगा गुण में समवाय खुद जो है गुण में किस संबंध से है और में किस संबंध से है उसके उसे लिए एक अलग दो संबंध कल्पना करोगे वो भी संबंध भिन्न क्या भिन्न है यदि में पदार्थ है हम उसे भी पूछेंगे फिर वो किस संबंध से बैठेगा एक और संबंध कल्पना करोगे है कि नहीं संबंध की कल्पना में अनावस्था जो उसको भय से क्या होता है असंबंध मानना पड़ता है यह असंबंध ही संबंध में जाति को मानने में रोक देता है समवाय में संवायित्व जाति नहीं होती संवाय में रहने वाला जो समवायित्व धर्म है तथा अभाव में रहने वाला जो अभावत्व है वह भी धर्म है जाति नहीं हो सकता उसके जातिरूप होने में असंबंध ही सबसे बड़ा बाधक है असंबंध का लक्षण क्या है प्रतियोगिता अनियोगिता अन्यतर संबंध इन समवाय अभाव असंबंध प्रतियोगिता संबंध और अनियोता संबंध से समवाय का जो अभाव है उसी को असंबंध कहते हैं अर्थात प्रतियोगिता संबंध से अलग अनुविता संबंध से अलग कोई समवाय नाम नहीं है पृथ्वी आदि द्रव्यों द्रव्य द्रव्यों में गुण कर्म समय समय रहते हैं उस गुण कर्म के संवाय का प्रतियोगी गुण कर्मी होंगे और पृथ्वी आदि द्रव्य उसके संवाय संबंध के अनुयोगी होते हैं इस कारण गुण कर्म का समवाय प्रतियोगिता संबंध से गुणकर्मी रहेगा और अनुता समझ से उन पृथ्वी और द्रव्य में रहेगा इसे द्रव्य द्रव्युण कर्म इन तीन नौ पदार्थों में जाति का रूप सामान्य जो है रहता है जाति भी समय समझ रहे। से रहेगा वहां किस है समाज भी कैसे रहेगा प्रतियोगिता समन्व ही रहेगा सब जगह समवाय प्रतियोगिता और अनुता से अलग कुछ भी नहीं है प्रतियोगिता संबंध अनियोगिकता संबंध रूप सम से अलग समवाय नाम के वस्तु ही नहीं होता अतः वो अनेक नहीं एक ही है जब एक है संवाय फिर तो प्रतियोगी भेद से अनियोगी भेद से संवाय को अनेक माना जा सकता है इन समवाय अपने आप में अनेक नहीं है एक ही है अतः जो एक होता है उसमें जाति नहीं होती है अनेक मानने लगोगे फिर वो संबंध से मान लगे असमुदारूपी दोष आ जाएगा अतव यहाँ पर जाति को नहीं माना जाता है समवाय व्यवस्था हमने दिया अर्थात संवाय में जाति मानने में अनावस्था का का तात्पर्य हुआ विशेष जाति मानने से रूप हानि हो जाएगी और संवाय में जाति मानने में असंबंध हो जाता है क्योंकि आपको पूछा जाएगा ना संवाय में जाति मान लिया आपने समय माना hmm. ठीक है संवाय में समय जाति मानोगे तो हम पूछेंगे जाति समवाय संबंधों में किस संबंध रहेगा भाई आपने अन्यत्र क्या बोला जाति द्रव्य में जाति गुण में जाति कर्म जैसे द्रव्य तुजाति द्रव्य में गुण गुणा गुण में कर्म तुझाति कर्म में इसलिए सामान्य तुझाति समय तुझाति समय में किस समझ से रहेगा समय समझ रहेगा क्या आपसे पूछा जैसे आपने कहा ठीक है द्रव्य तुजा द्रव्य में समय समझ रहता है गुण तुझाति गुण में समय समझा रहता है कर्म तुझाति समय समय से रहेगा यदि समवायित्व तो को भी यदि जाति कहोगे हम आपसे पूछेंगे समवायित जाति समवाय संबंध रूपा अपना अधिकरण में किस संबंध से रहेगा एक और मानना पड़ेगा वो अधिकरण में तो समवाय भिन्न है अभिन्न मानव अनावस्था आ जाएगी अभिन्न मानव अधिकरण साल है ही नहीं फिर संबंध क्या है वो फिर तो असंबंध ही मानना पड़ेगा इसलिए इनका समवायित्व तो जाति ही नहीं मानना उपाधि उपाधि की व्याख्या कर लो नित्य संबंध व्याख्या हो गई इसे सखंडोपाधि हो गया अधिकतर उपाधि सखंडोपाधि होती है अखंडोपाधि ढूंढना बड़ा कम होता है मुश्किल से मिलता है अखंडोपाधि सब उपायों की व्याख्या हो जाएगी निर्वचन करोगे शरणत्व जाति नहीं मान सकते भूतत्व जाति नहीं मान सकते यह सब क्या है आप इसे व्याख्या कर त्व क्या है क्रियावत्तमूर्तोत्तम बहिंद्र क्या कर दिया सरगा अंत्यवाम सरोत्तम इंद्र का रक्षण कर देते हो जो लक्षण है वही उसकी निर्वचन हो गई व्याख्या हो गई तो सब अखंडोपाधि नहीं रह सकते सब सखंडोपाधि हो जाते हैं जिसका निर्वचन ही नहीं कर सकते आप ब्रह्म ब्रह्मत्व निर्वचन नहीं कर सकते आप अखंडोपाधि हो जाए निर्वचनीय उपाधियों को अखंडोपाधि करते हैं न्याय में बताएंगे उपाधि कौन कौन होता है बताएंगे यह विचार है देखिए एक और विशेष बात समझने की योग्य है सामान्य विशेष और संवाद इनमें सत्ता जाति नहीं रहती है कहा ना द्रव्य गुण करती सत्ता रहती है इनमें सत्ता नहीं रहती ये सत्ता नहीं रहती है आप कैसे बोलते हो सामान्य विशेषणा पदार्थ अस्थि समवाय संबंधों ये अस्थि कैसे जुट रहा है वहां जब सत्ता है नहीं घटो अस्थि ठीक है वहाँ सत्ता है अस्थि बोलना ठीक बनता है गुण रूपमस्ति अस्थि वहां ठीक है कर्म अस्थि गमनम अस्थि वार हो सकता है सत्ता है लेकिन इनमें अस्थि कहाँ से जुड़ रहे हो जो सत्ता नाम का जाति इनमें हो नहीं सकता कोई जाति उसमें नहीं vy, तो सत्ता भी नहीं इनमें फिर अस्थि कैसे वार हो जाता है तब कहना स्वरूप से ही वे सत्य है स्वरूप से ही ये सब सत्य है, है। सत्तावान माने जाएंगे सदरूप माने जाएंगे उनकी अलग कोई सत्ता से अस्तित्व को लाने की अपेक्षा नहीं है सत्ता से अस्तित्व सिद्ध करने के लिए अपेक्षा नहीं, नहीं है वह स्वतः सदरूप है कौन से कौन से सामान्य विशेष और सम्मान ये तीन चीज ऐसा नहीं आई है है अपनी व्यवस्था है इस वाले कैसे वेदांत खंड ये सब कमजोरियां जानको जी बोल रहा हूं इन कमजोरियों को पकड़ो तो वेदांत जब खंडन समझ में आएगी ये टिक टिकाओ बातें तर्क नहीं है सब आकर्षत्व धर्म को उपाधि कहा यह कालत्व तो, दिख तो, भूतत्व तो, शरत्व तो, इद्रियत्व तो, सामान्यत्व विशेषत्व तो, तो, सम्वायित्व तो, भावत्व सबको अपने उपाधि कहा जाति रूप नहीं हो सकता कहा ये सब उपाधियां हैं दो प्रकार की हैं जो जाति से भिन्न है उसका ना उपाधि है यहां तात्पर्य वो नहीं लेना जब पहले उपाधि का लक्षण किया था ना उपमर्तनी पदार्थ आदि स्वगुणायित उपाधि वो अलग बात थी वो उपाधि का लक्षण यहाँ नहीं है और अनुमान में उपाधि आया था साधि उपाधि का लक्षण है। दो पहले पढ़ चुके हैं था स्थान रूपा उपाधि और क्रिया रूपा उपाधि वहां उपाधि का लक्षण अलग और व्यापक तो सिद्धा हेतु उपाधि क्या वो अलग लक्षण थी यहां उपाधि का तात्पर्य इतना ही है जाति भिन्न उपाधि और सखंडोपाधि और अखंडोपाधि नाम से दो प्रकार के उपाधियां होती है बहुपदार्थ पदार्थ घटितो धर्म निर्वचनीय धर्मा सखंडोपाधि बहुपदार्थ घटित हो अनेक पदों के द्वारा बोला जाए व्याख्या किया जाए बहु बहुपदार्थ घटित निर्वचनीय धर्मा सखंडोपाधि पदार्थ घटित निर्वचनीय धर्म सखंडोपाधि जैसे आपने आकाशत्व की व्याख्या किया आकाशतम क्या है शब्द समवाय कारण शब्द समवाई कारण अनेक पदार्थों के द्वारा बुद्धि हो गया आकाशत्व बहु पदार्थ घटित निर्वचनीय धर्म हो गया आकाशत इसी प्रकार से शर्यतम कहेंगे अंत्यावित विशिष्ट चेष्टाश्रत्म ऐसे अनेक पदार्थों के द्वारा बोध बोध कर रहा आप को इसलिए सब सखंडोपाधि कहे जाते जा शिष्टत्व इंद्रियत्व विषयत्व जितने भी है यह सब व्याख्या ही होने के नाते सखंडोपाधि है और अनिर्वचनीय धर्म वो अखंडोपाधि जिस धर्म का किसी प्रकार से वचन नहीं हो सकता उस धर्म को अखंडोपाधि करते जैसे प्रतियोगित्व नयकों में अनुयोगित्व ये क्या व्याख्या करेंगे आप जैसे द्रव्य को हमने अनुयोगी नाम रख दिया है ना और उसमें रहने गुण को प्रतियोगी कह दिया कि योग है योगी योग वाले योग मने संबंध यो, योग मने यहां संबंध संबंध वाले का नाम योगी योगो अस्य अस्थि संबंधो अस् अस्थि दो संबंधियों को हम कहेंगे योगी इसलिए द्रव्य भी योगी है और गुण भी योगी है उन दोनों तो योगियों में फर्क करने क्या कहा जिसमें रहता है आधार को अनु नाम रख दिया अनु योगी और जो रहने वाला है उसका नाम प्रति जो आश्रय की अपेक्षा कर रहा है प्रति अपेक्षा करने से उसका नाम प्रति योगी नाम रख दिया लेकिन जो द्रव्य में अनुयोगित्व है गुण में प्रतियोगित्व द्रव्य में अनियोगित्व तो है कर्म में प्रतियोगित्व तो है स्वयं गुण भी अनुयोगी हो जाता है गुणत्व दृष्टिया गुणत्व विचार कर गया क्या होगा गुणत्व प्रतियोगी हो गया और गुण अनुयोगी हो गया जो आधार होने से इसे अनुयोगित्व तो और प्रतियोगित्व कोई ठिकाना नहीं है है ना एक स्वरूप निश्चय नहीं उसका एक आकार विषय निर्णय नहीं, नहीं उनका अतः तरफ से निर्वचन भी नहीं हो सकता एक अनुगत आकार हो तो हम उसके निर्वचन भी कर सकें अनुगत आकार ना होने से निर्वचन नहीं होगा अतिव अनुयोगित्व तो, विषयत्व ये सब क्या चीजें इन चीजों को हम क्या मानते हैं अखंडोपाधि मानते नहीं आएगी यदि तेन इंद्रिय निष्ठा जातिक गृह और ये जो है अखंडोपाधि इसलिए इंद्रियों के तरह ग्राह्य नहीं है इंद्र गायी नहीं है अनुमान कर लेते ये इसमें रह रहा है इसलिए नाम रख दिया आपने अनियोगित्व तो आपने मान लिया उसको संज्ञा दे दिया प्रतियोगी संज्ञा दे दिया इन इंद्रियों के द्वारा अनियोगिता या प्रतियोगिता का प्रत्यक्ष नहीं होता